शिव पुराण उमा संहिता नरक में गिरने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय सनत कुमार जी कहते हैं हैं याद जो पाप जीव महानरक के अधिकारी उनका से परिचय दिया जाता है सावधान होकर सुनो पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प पराय धन को अपहरण करने की इच्छा चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह ये चार प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप बेसिर पैर की बातें असत्य भाषण अप्रिय बोलना और पीठ पीछे चुंगली खाना ये चार वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्ष भक्षण प्राणियों की हिंसा व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना ये चार प्रकार के शारीरिक पापकर्म है इस प्रकार ये बारह कर्म बताए गए जो मन वाणी और शरीर इन तीन साधनों से संपन्न होते हैं जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं वे सब के सब नरकों के समुद्र में गिरने वाले हैं उनको बड़ा भारी पातक लगता है जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी की गुरजनों की और पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं ब्रम्हत्यारा मधिरा पीने वाला, वालावर्ण चुराने वाला गुरपत्निगामी तथा इन चारों से संपर्क रखने वाला पांचवी श्रेणी का पापी ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं जो क्रोध से लोभ से भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्मभेदी दोष का वर्णन करता है ब्रह, ब्रह्मत्यारा होता है जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर ले लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज हत प्रती कर देता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात्खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है जो साड़ों द्वारा बाही जाती हुई गौं के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए ब्रिजों के कार्य में विघ्न डालता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं जो देवताओं ब्राह्मणों तथा गौों के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर देता है उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है देवता और ब्राह्मण के धन को हर देना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए जिस किसी व्रत नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरापान के समान पातक बताया गया है पिता और माता को त्याग देना झूठी गवाही देना ब्राह्मण से झूठा वादा करना शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्महत्या के तुल्य कहा गया है वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्महत्या के ही तुल्य है साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे उसे धर्म के कार्य में भी न लगाए अन्यथा ब्रह्महत्या का दोष लगता है गांवों के मार्ग में वन में तथा गाँव में जो लोग आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म ही करते हैं इस तरह के जो भयानक पाप है ब्रह्महत्या के समान माने गए हैं